देवी भागवत छठा स्कन्द अश्वरूप बने हुए भगवान विष्णु के द्वारा लक्ष्मी को पुत्र की प्राप्ति भगवान शिव बोले देवी मैं और श्रीहरी बिल्कुल एक है तुमको इस रहस्य का कैसे पता लगा सुंदरी हिन्दुजे मुझसे सच्ची बातें बताने की कृपा करो देवता मुनि ज्ञानी और वेद के पारगामी पुरुष भी तर्क वितर्क में पड़े रहकर इस एकत्व के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु की और उनके भक्त मेरी निंदा करने में सदा तत्पर रहते हैं देवी कलयुग में इस बात की बड़ी विशेषता रहेगी समय के से भेद से यह भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है भद्रे मुझ में और श्रीहरी में सम्यक प्रकार से एकता है यह भाव जानना प्राय सबके लिए महान कठिन है फिर तुम कैसे जान गई व्यास जी कहते हैं इस प्रकार प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी से पूछा तब उन्होंने इस ज्ञात प्रसंग को बतलाना आरंभ किया उस समय वे भी कम प्रसन्न न थे लक्ष्मी ने कहा देव देवेश एक समय की बात है भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन लगाए बैठे ध्यान कर रहे थे जब वे यों तप कर रहे थे तब उन्हें देख मुझे महान आश्चर्य हुआ थोड़ी देर के बाद उनकी समाधि टूट गई उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी तब मैंने अनुकूल जानकर पूर्वक उनसे पूछा प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष एवं जगत के स्वामी हैं जिस समय देवता दानव और ब्रह्मा प्रभृति सब ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और जब मैं उससे निकली थी तब मेरे मन में विचार आया किसी को पति चुन लूँ अतः मैंने सब और दृष्टि दौड़ाई उस समय आप ही संपूर्ण देवताओं से श्रेष्ठ हैं इस निर्णय पर पहुंचकर मैंने आपको पतिदेव बना लिया सर्वेश आप फिर किसका ध्यान कर रहे हैं यह प्रसंग मेरे मन को महान आश्चर्य में डाल रहा है कैट भारे आप मेरे परम प्रेमी हैं मेरी इस मानसिक उलझन को दूर करने की कृपा कीजिए भगवान विष्णु बोले प्रिय मैं हृदय में जिनका ध्यान कर रहा हूं उनका परिचय देता हूँ सुनो पार्वती पति भगवान शंकर सबसे प्रधान माने जाते हैं तुरंत प्रसन्न हो जाना उनका स्वाभाविक गुण है उन देवाधिदेव के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है कभी तो ऐसा होता है कि त्रिपुरा का वध करने वाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं उनका करता हूँ उनके प्रिय प्राण मैं ही हूँ और मेरे प्रिय प्राण वे हैं हम दोनों का चित्त परस्पर गुथा हुआ है अतः दोनों में किंचित मात्र भेद नहीं समझना चाहिए विशाल लोचने जो भगवान शंकर से द्वेश करते हैं वे मेरे भक्त ही क्यों न हो किंतु नरक में जाना उनके लिए अनिवार्य है देव कदाचिदेवेव धात च ध्याम्य हम तो देंशिव्याम प्रिय प्राण शंकर उभयोरंतरम नास्ती मिथ संसक्त नरक ते नूलम ये दिवस महेश्वर भक्ता मम विशालाक्षि सत्य मैं यह बिलकुल सत्य बता रहा हूँ पार्वती पते एकांत एक में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ समर्थ भगवान विष्णु यह प्रसंग स्पष्ट रूप से मुझे सुना चुके हैं अतएव श्रीहरि के अभिन्न प्रेमी जानकर मैं आपका ध्यान कर रही हूँ महेशान आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे पतिदेव का मिलन सुलभ हो जाए